ओम नमो नमो नमो नमो ओम ओम ओम ओम ज्ञानीरा श्ञाजनाशलाक चक्षुन्मित तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोमिष्ट स्थात स्वयं रूपाइन ददा स्वदाक हे कृष्णा कुणा सिंधो दीनबंधु जगत पे गोपेश गोपि का राधाका नमस्त ंगी राधे वृंदवेश कृपा सिंधु पति पावे वैष्णव्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नि श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जो दिन है उसका आगमन होने वाला है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकृत्य दिवस तो इस आंदोलन के जो लोग हैं या इस संप्रदाय के जो भक्त हैं उनके लिए ये जो गौर पूर्णिमा उत्सव है वो अत्यंत मूल्यवान या अत्यंत महत्वपूर्ण है क्यों बल्कि शास्त्र कहते जन्माष्टमी से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जन्माष्टमी में तो कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है अकेले कृष्ण का प्राकट्य होता है लेकिन भगवान तभी पूर्ण है जब उनके साथ श्रीमती राधा रानी है तो उसी प्रकार से उनका जो पूर्णतम स्वरूप है उनका प्राकट्य एक ही दिन में होता है और वह है गौर पूर्णिमा तो इसलिए आचार्य गण शास्त्र में वर्णन आता है कि गौड़िया संप्रदाय के भक्तों के लिए जन्माष्टमी से भी अत्यंत मूल्यवान अत्यंत महत्वपूर्ण जो दिन है वो गौरव पूर्णिमा है तो चैतन्य महाप्रभु ये बहुत ही विशेष भगवत अवतार है भगवान है जिनके बारे में श्रवण करने के लिए समझने के लिए देवतागण भी लालायत रहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है ये कोई साधारण कथा नहीं है साधारण रूप से हमें पता है कि भागवत कथा होती है अलग अलग पुराणों की कथा होती है लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जब वर्णन होता है तो उसको गौरव कथा कहते हैं तो ये जो गौरव कथा है यह ऐसे नहीं की एक नया प्रचलन किसी ने शुरू किया है ऐसा नहीं है अरे ये चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है ये बहुत गंभीर व्यक्तियों के लिए है जो लोग वास्तव में अपने जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं भगवान के प्रति अपने हृदय में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है उसको उजागर करना चाहते हैं ऐसे गंभीर लोगों के लिए ये भगवत चर्चा है इसलिए श्रील प्रभु पर कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो विषय है कई घर ग्रंथों में प्राप्त होता है और चैतन्य महाप्रभु का ये जो जो विषय है, ये में, में है, वास्तव में इसलिए कहते थे, जो चेतन्य है, वो है। जिसको समझने के लिए व्यक्ति को बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता चाहिए हमारा जो प्रयास है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चर्चा करने का वो मानो एक बहुना व्यक्ति तारों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है या फिर या चांद को पकड़ने का प्रयास कर रहा है और अंधा व्यक्ति ही मानो आकाश के तारे को तारे गिन रहा है तो कैसे संभव है लेकिन शास्त्र कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो कठिन से कठिन कार्य है वो सरल हो जाता है और यदि चैतन्य महाप्रभु की किसी के ऊपर कृपा नहीं है किसी के ऊपर भगवत कृपा नहीं है तो उसके जीवन में जो सरलतम कार्य है वो अति कठिन हो जाता है आ, तो इसलिए ये जो अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ये विशेष विशेष है तो व्यक्ति को भक्ति में आने के बाद कभी निश्चल नहीं होना चाहिए कोई भी भक्ति के जो कार्य है वो व्यक्ति को बहुत ही गंभीरता से करने का प्रयास करना चाहिए ऐसे नहीं किए तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मंदिर आना या कुछ सेवाएं करना नहीं शिल को एक बार किसी रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप बताओ कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपने शुरू किया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है तो शिल प्रभुपाल ने कहा कृष्ण भावना बाबित होना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वास्तव तो में मंदिर आने का उद्देश्य क्या है यदि मंदिर आने के के बाद भगवान बारे में नहीं सुना तो मंदिर आने का कोई लाभ नहीं है भगवान के विग्रह को क्या देखेंगे आप? भगवान ये चमड़ी की आखों के, के द्वारा देखने के लिए नहीं है ज्ञान गीता में कृष्ण कहते मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता लेकिन कैसे देखता है व्यक्ति ज्ञान की आंखों से इसलिए ऐसी आंखें तैयार करनी चाहिए जिसके द्वारा जिसमें प्रेमांचल लगा हो और वो प्रेमांचल जब लगता है कब लगता है जब हम भगवत कथा को भगवत चर्चा को सुनते हैं और जितना अधिक सुनते हैं भगवत चर्चा को उतना ही धीरे धीरे धीरे हमारे आंखों में लगते रहता है। और कृष्ण पहले से अधिक सुंदर लगने लगने लगते हैं पहले से अधिक नजदीक हम कृष्ण के महसूस करते हैं इसलिए भागवतम में शुक्रदेव गोस्वामी दूसरे स्तर में कहते हैं श्रुत एक पथ कि जो वैष्णव गण है जो भक्त भक्तगण है वो कौन से रास्ता अपनाते भगवान को देखने का श्रुत एक पथ के द्वारा वो भगवान को देखते है ये शुक्रदेव गोस्वामी के वचन है किसको वचन सुनाए थे उन्होंने परीक्षित महाराज को तो ऐसा श्रील को जब पूछा तो कहते कि कृष्ण भावना भावित बनना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है है है और और वास्तव में उसी के लिए ये मनुष्य जीवन है। और यदि फिर वो रिपोर्टर पूछता है कि ये जो कृष्ण भावनावृत आंदोलन है उसमें जो विधि आप पालन करते हो उसमें कोई और महत्वपूर्ण हो सकता है क्या प्रभु तो प्रभुपत्मिका नहीं कृष्ण भावना में जितने कार्य कलाप वो सारे कार्यकला महत्वपूर्ण है।, तो है, तो है? है इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे जानना चाह रहा है तो जानना चाह रहा है तो कृष्ण उसकी ओर देखने लगते हैं उस उसकी ओर दृष्टिपात होता है भगवान का आदि सिंपल इस एक्टिविटी से। अब देखो भगवान के सामने आकर प्रणाम करने से कृष्ण का लेते हो कृष्ण सिंहासन में हिलते हैं करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा है तो उसी प्रकार से कृष्ण भावना का हर कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही मूल्यवान है इसलिए जो भगवत कथा या भगवत चर्चा को हम श्रवन करते हैं तो उसको हमें बहुत साधारण नहीं लेना चाहिए अनकॉन्शियस नहीं होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियस कब बनेंगे प्रभुपात्रिका जब हम क्या बने पहले कॉन्शियस बने सावधान बने सावधानी हटी दुर्घटना घटी हाँ वही है सावधान नहीं होंगे तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते इसलिए महाप्रभु ने कहा करे यदि श्रवण पाए कृष्ण पदे कितने बार मंदिर आते रहोगे और सावधानी के साथ श्रवण नहीं करोगे सावधानी के साथ भक्ति के कार्य कलाप नहीं करोगे तो क्या होगा कृष्ण भावना भावित हम कभी भी या कदापि नहीं हो सकते तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है उसको कहा गया है श्री चैतन्य चरितमृत क्या कहा गया है श्री चैतन्य चरितमृत तो जो श्री है श्री चैतन्य मिस चैतन्य महाप्रभु श्री मिस श्रीमती राधा रानी की भावना को धारण करते हैं और उस भावना में जब वो विहार करते हैं आचरण करते हैं उनका चरित्र कैसा हो जाता है अमृत के समान हो जाता है तो जो पर्सनालिटी कृष्ण जब राधा रानी के मोड़ में विचरण करते हैं उस भावना में आचरण करते हैं उनके आचरण में उस लीलाओं को कहा गया क्या कहा गया है चैतन्य चरित अमृत बल्कि ये जो चैतन्य चरित्र है ये ऐसे नहीं है कि अमृत के समान है अमृत से बढ़कर है हाँ तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है तीन दिनों में हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे और पूरा नहीं कुछ ही उसका अंश उसका अंश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे महाप्रभु के चरित्र को सुनने के लिए हर देवी देवता लालयित होता है चैतन्य महाप्रभु का ये जो गौरव कथाम है पहले शुरुआत कई पुरातन काल से वर्णित हो रहा है में वर्णन आता है कि जब में चर्चा सुत गोस्वामी जो पुराणों को वर्णन वर्णन करने में दक्ष हैं तो सुत गोस्वामी ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलावृत का वर्णन करने जा रहा हूँ गौर कथा का वर्णन करने जा रहा हूं तो सब जगह न्यूज फैलिंग त्रिभुवन में ये न्यूज़ तो उस समय सब विश्व के सारे आते ऋषिमुनि ऋषि आदि भी सोचते हैं कि हमें पहुंचना है और उनमें सबसे अधिक लालय कौन होते हैं शंभु वैष्णवानाम, आराम यथाशंभ जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें महादेव श्रेष्ठ है ऐसे शंभू और उनकी जो पत्नी है है है है वो आइडियल किसी को लाइफ जीना है तो उनके लिए आदर्श शिवजी सदा कृष्ण का गुणगान करते अपने मुख से और पार्वती कभी थकती नहीं है भगवान के गुणगान को सुनने में तो ऐसे शिवजी ने जब सुना कि चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होने जा रही है गौर कथा का वर्णन करने जा रहे हैं में तो वो समय ने सोचा तो क्लास तो समय सोचा क्लास शुरू होने जा रही है है और मैं कब हमारी स्थिति क्या होती है? ओ बजे प्रवचन शुरू होने वाला है हम सोचते आठ बजे तक पहुंच जाते हैं कुछ क्लास भाग के नहीं जाएंगे और अभी तो इस सोशल मीडिया आदि ने इतने हमारे नियम को खराब करके रखा है कि हम हाँ सोचते कि वो रिकॉर्डेड हो जाएगा तो सोचते हैं लेकिन शास्त्र जो कहते हैं भगवत चर्चा हमेशा उस वक्ता के उपस्थिति में करनी चाहिए शास्त्र इसके लिए प्रेरित नहीं करते ये जो रिकॉर्डेड चीजें जुगाड़ है चलो कुछ नहीं बनी बात तो रिकॉर्डिंग चीज हमने सुन ली हा तो लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कोई भी आ, जो भगवत चर्चा करता है उनके सामने बैठकर भगवान की चर्चा को हमें एक चित्त होकर सुनना चाहिए श्रद्धा सुनवता नित्य घृण स्वचे काले नीर्घे भगवान विषते रुदी कि व्यक्ति को श्रद्धा के साथ भगवत चर्चा को सुनना चाहिए और नित्य सुनना चाहिए कंटिन्यूसली और प्रयास करना चाहिए लेबर करना चाहिए तो क्या होगा परीक्षित महाराज कहते हैं जिससे काले नीर्गे न भगवान समय नहीं लगेगा भगवान आपके हृदय में इंस्टॉल हो जाएंगे स्थापित हो जाएंगे तो वास्तव में भगवान को चाहते हैं तो ये बहुत पावरफुल टूल है इसे यदि आप सीरियसली लेना तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आप महसूस कर सकते हो प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद अब इतना कैसे अच्छा बोल लेते हो प्रभुपाद ने कहा मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी मैं केवल एक ही कारण मेरे गुरुदेव मुझे पहचानते थे क्या कारण था वो कि ये युवक बहुत अच्छे तरह से सुनता है प्रभुपाद ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव से बहुत अच्छी तरह से सुना है इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूं बोल पा रहा तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप मुझे बोलते रखो हमेशा बोलते इसलिए कहते हैं जब तक मेरे किताबों का वितरण होते रहेगा तब तक मैं क्या हो जीवित हो और तब तक मेरे सारे संसार से सबसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसे शिव जी ने जब सोचा कि क्लास में पहुंचना है गौर कथा में चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होने वाली है हमारे देश से नहीं कि प्रसादम तक पहुंचेंगे हम हमारी क्या है कम से कम प्रसादम तक तो पहुंच जाएंगे मतलब पहले ये सोच के रखते हैं। क्या कृष्ण के बारे में सुनेगा क्या उसका उद्धार होगा शिव शिवजी ने देखो उनकी इगरनेस हल्की में इगरनेस के द्वारा हम भगवान की ओर वित्रता से पदार्पण करते हैं तो ऐसे शिवजी जब अपने कैला से बाहर आए देखा घर से बाहर आए देखा प्रवचन शुरू होने जा रहा है में ऋषियों के सामने चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने जा रहे हैं तो शिवजी ने सोचा लेट हो रहा है शुरू ना हो जाए तो बाहर आए देखा उनका गाड़ी तो कौन सी गाड़ी है उनकी नंदी बहन है अभी भूल कहाँ दौड़ेगा इतना तेजी से पार? वो अपना हुए दुल, ऐसे चलेगा हाँ, स्लो मोशन की। तो उन्होंने देखा सामने दूसरा खड़ा ब्रह्मा का गाड़ी खड़ा था वहां क्या नाम था उसका हंस हंस वहान तो उन्होंने सोचा हंस है वो कृष्ण कथा सुनने के लिए परमिशन भी ले लिया उनका कि आपके गाड़ी लेके जा रहा हूं पड़ोसी की गाड़ी तो ऐसे ब्रह्मा का वेकल शिवजी तत्पर हो गए हंस को लेकर निकल पड़े गति से आ गया में कैलाश से और आकर शिवजी बैठ जाते हैं और श्रवण करते हैं तो ऐसी लालसा वास्तव में जिस व्यक्ति के हृदय में है वही व्यक्ति एक प्रकार से देखा जाए योग्य है भगवान को अपना बनाने के लिए परीक्षित महाराज के अंदर वो लालसा थी प्रभुपाल ने कहा परीक्षित महाराज इतने भाग्यवान थे कि उनको सात दिन उनके पास बचे वो पता था। उन्होंने उतनी लालसा से, से, तत्परता से शुक्रदेव गोस्वामी से भगवत चर्चा सुनी लेकिन प्रभुपद कहते हमारा दुर्भाग्य देखो कि हमारे पास सात दिन भी नहीं है सात घंटों का भरोसा नहीं है हाँ? लेकिन हम हाँ सोचते हैं मेरे पास करोड़ों करोड़ो, करोड़ो हाँ? समय पड़ा कई घंटे पड़े हैं जीवन इतना लंबा है नहीं ये जीवन कभी भी हमसे हाँ छीना जा सकता है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है कई ग्रंथों में प्राप्त होता है मूलतः चैतन्य महाप्रभु का वर्णन सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे मुरारी गुप्त जिन्होंने ग्रंथ लिखा था संस्कृत में चैतन्य चरिता महाकाव्य महाप्रभु का, उस ग्रंथ में महा का आँखों देखा हाल। क्योंकि मुरारी चैतन्य महाप्रभु के संग में थे उन्होंने अपने आंखों में जो देखा वो उस अपने ग्रंथ में उन्होंने उसकी रचना की थी उसके बाद जो ग्रंथ लिखा गया बच्चों को ही कर तो उसके बाद जो ग्रंथ ग्रंथ चैतन्य चैतन्य चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के के के के ऊपर लिखा गया, वो वो कवि द्वारा था। था दूसरे दुर्श महान शिवानंद पुत्र थे, जिस का नाम था नाटक, वो भी संस्कृत में था तो फिर उसके उपरांत जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कि जो अंतिम शिष्य थे जिनका नाम था वृंदावन ठाकुर उन्होंने उनको आज्ञा दी कि तुम क्या चैतन्य महाप्रभु के के चरित्र ऊपर लिखो तो ठाकुर जो महा एक महान आचार्य हुए हैं जिन्होंने अमूल अमूल्य ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चैतन्य भागवत और उसके ऊपर आय ग्रंथ आया हाँ, जो लोचन ठाकुर के द्वारा लिखित था चैतन्य चैतन्य चैतन्य चैतन्य और फाइनली जो पांचवा महाप्रभु के ऊपर है है वो है चैतन्य तो ये चरितमृत सबकी सीमा है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ने के लिए सबको प्रेरित करते थे और उन्होंने स्वयं ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लिखे ग्रंथ है चैतन्य भागवत विशेष रूप से 108 बार पढ़ा था और वो सबको प्रेरित करते थे कि आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में नित्य रूप से पढ़ना है सुनना है वो कहा करते थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की ये जो आंदोलन है ये बना रहेगा उन्होंने उनके जो इंस्ट्रक्शन है वो बने रहेंगे जब हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कथा में आपने आपको निमग्न रखेगा यदि व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कथाओं में निमग्न नहीं रहेगा तो चैतन्य महाप्रभु का जो आचरण है चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है उनकी जो शिक्षाएं हैं, समय के साथ क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी तो एक बार भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती चैतन्य चरितमृत पर चर्चा कर रहे थे आप सामने तो आसाम में बहुत बाढ़ आ गई और फ्लड आ गया सब जगह फ्लड से पानी भर गया था सब जलमग्न हो गया था नदिया अपने बहुत अधिक जोरों से बह रही थी तो ऐसे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती एक समित स्थान में थे अपने सारे शिष्यों को लेकर बाहर आए बाहर आकर वो कहते हैं कि देखो सबको जल में हो रहा है मानो महाप्रलय आ गया है तो जब महाप्रलय आए तो उन्होंने कहा कि कुछ बचाना हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए तीन ग्रंथों को बचाने का प्रयास करना चाहिए गीता भागवतम और चेतन्य तो उन्होंने कहा समय आ गया ये बहुत हेवी हो जाते हैं तीनों भार उठाना कठिन हो तो सबसे पहले किसको छोड़ दो भगवदगीता को छोड़ दो और उसके बाद भी दो ग्रंथ बचते हैं वो भी बहुत महसूस होते हैं तो आप श्रीमद् भागवत को क्या कर सकते हो हाथ से छोड़ सकते हो लेकिन आ, किसी के साथ मरना चाहते हो या किसी के साथ मरना है हाँ अब किसी को कभी भी नहीं छोड़ना है तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है उसको आपने सीने में लगाओ और क्या करो उसके साथ शरीर को त्याग दो उसके साथ डूब जाओ हाँ वो डूबने के लिए हम नहीं कह रहे हैं हमारे लिए तो सरल है महाप्रभु का चरित्र पढ़ना है महाप्रभु वही असली हमारे लिए डूबना है इसलिए शिल प्रभुपाल कहा करते थे एक बार प्रभुपाल अमेरिका में थे तो उनके दो तीन भक्त प्रभुपाल से ऐसे मिल रहे थे तो किसी ने कहा प्रभुपद मैं यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा रहता हूं और वहां क्या करता हूं मैं बंगाली स्वीट बना, बनाता हूं बंगाली जो स्वीट्स है उनको बनाकर बेचता हूं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो प्रभुपाद फिर प्रभुपद ने इतना सुना नहीं उनकी बात ठीक से चलो ठीक है ओके लेकिन दूसरा भक्त कहता है कि प्रभुपाद जो त्रिपुरानी है ये जो महा चैतन्य चरितमृत है इसका वितरण करता है प्रभुपाल कहते हैं वास्तव में जो असली बंगाली स्वीट कोई है तो वो क्या है चैतन्य चरितमृत ये असली बंगाली स्वीट है इसलिए प्रभुपाल के गुरु महाराज कहा करते थे भक्ति सिद्धांत एक समय आएगा कि पाश्चात्य जगत के लोग भी बंगला भाषा सीखेंगे और बंगला भाषा सीखकर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो अमृतमय वर्णन है उसको पढ़ेंगे और उसका आस्वादन करेंगे इसलिए ये जो अमूल्य निधि है ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं भव सिंधु बारे आचे जा रचिता श्रद्धा करे सुने से चैतन्य चरिता कि जिसके अंदर रियली प्रगाढ़ है ये संसार से पार होने की उस व्यक्ति को श्रद्धा के साथ चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनना चाहिए चैतन्य चरित्र कर्ण मन तृप्त करे जा बिंदु ही अमृत का सागर है इसका एक बिंदु भी किसी ने एक्सेस किया प्राप्त किया तो उसका मन कर्ण आदि तृप्त हो जाता है हाँ इसलिए नरोत्तन दास ठाकुर कहते हैं निर्मल भेलता आ, कि जो मधुर लीला प्रवेश जिसके कानों में महाप्रभु की दिव्य लीलाएं जाएगी ना उसका हृदय क्या हो जाएगा निश्चित रूप से हाँ शुद्ध हो जाएगा इसलिए ये सारे आचार्य गण हमें प्रेरित करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में व्यक्ति को सुनना चाहिए और कौन सा व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को वर्णन करने में योग्यता रखता है इसलिए इस श्रोता में भी बड़ी योग्यता चाहिए और जो वक्ता है गौर लीला का उसमें भी बड़ी योग्यता की मांग शास्त्र करते हैं आचार्यगण गण करते हैं वो कहते हैं निगुण चैतन्य लीला बुझे काल शक्ति से हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए दृढ़ भक्ति की भावना है वो वास्तव में इस गौरव को समझ सकता है क्योंकि परम करुणा कहू दी जनम निताई गौर चंद्र प्रभु जमीन गौर को अमेरिका ले गए एक मंदिर में उनकी स्थापना की अभिषेक के उपरांत और प्रभुपाद ऐसे गौरता को देखने लगे देखकर प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे प्रभुपाद ने केवल ये दो शब्द बोले परम करुणा और रोने लगे प्रभुपाद प्रभुपाद ने कहा इस संसार सागर में लोग डूब रहे हैं उनके ऊपर इतनी करुणा गौरवता से अधिक कोई नहीं दिखा सकता हां तो कहते हैं वास्तव में इस जगत का उद्धार करने में कोई सक्षम है ये इसलिए जिसके में है है भगवत भक्ति इन दोनों के लिए है वही व्यक्ति वास्तव में चैतन्य लीला को समझ सकता है और चैतन्य लीला का वर्णन कर सकता है इसलिए वृंदावन ठाकुर कहते हैं कृष्ण लीला गौर लीला से में इसका वर्णन वही कर सकता है जिसका गौर गौरताय के चरण कमलों के प्रति दृढ़ अनुराग है और जिन्होंने गौर निताय को अपना प्राण धन माना है हाँ हमारा अभी हमारा प्राण किसमें अटका हुआ है चमड़ी जाए लेकिन दबड़ी ना जाए मतलब हमारा जो प्राण है धन में इतना अटका हुआ है क्योंकि जो प्रिय प्रिय वस्तु है, इसलिए बच्चे को ज्यादातर कहा उठा के रखते हैं इस तरह ना हृदय में लगा के बच्चा बड़ा प्रिय होता है फिर कोई से जेब क्यों बनाई है यहाँ क्योंकि यहाँ क्या रखते हैं हम मनी रहते हैं पैसे रखते हैं वो प्राणों से अधिक प्रिय है हाँ। तो लेकिन वास्तव में ऐसा भक्त जो भगवान ही उनके प्राण है श्री चैतन्य महाप्रभु ही उनके प्राण है वही व्यक्ति योग्य है गौरागर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस भक्तिरसा ये भगवत भक्ति इतना सरल है है समझना भगवत भक्ति के सार को समझना है तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को समझना होगा हाँ, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को जानने की लालसा हृदय में जागृत करनी पड़ेगी और वो दृढ़ भक्ति या जो प्राण उन भक्तों में है जो जिन भक्तों के प्राणी महाप्रभु है उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना होगा चैतन्य भागवत में वर्णन आता है किसका वर्णन आता है श्रीवास ठाकुर का वर्णन आता है तो चैतन्य महाप्रभु के श्रीवास ठाकुर ऐसे भक्त थे वानो वास्तव में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण बना लिया था मतलब महाप्रभु के जीवन से अलग हो जाए तो उनका प्राण चला जाए चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर है यही प्रेम का लक्षण है इसलिए तो आज माधवेन्द्र पुरी के बारे में सुना होगा आपने आ, कि जो उन्नत भक्त है उसका लक्षण क्या है स्व दुख विघ्नादीर ना करे विचार भगवत सेवा करने के लिए वो भक्त अपने पर्सनल दुखों का आने वाली बाधाओं का विचार नहीं करता भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रभुपात उदाहरण है सत्तर साल की की आयु में उन्होंने उन्होंने उन्होंने अपने सुख की चिंता की उन्होंने कभी नहीं सदैव ही भगवान के सुख की चिंता की है भगवान के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की चिंता की है उसी प्रकार से ये श्रीवास ठाकुर थे श्रीवास ठाकुर ऐसे भक्त थे में चैतन्य महाप्रभु का हुआ था और चेतन्य महाप्रभु श्रीवास शाकुर के घर में या उनकी आंगन में कई सारी लीलाए प्रकट करते थे और जो चैतन्य महाप्रभु जिस आंदोलन को स्थापित करने के लिए आए थे जिस आंदोलन को वो प्रचार करने के लिए आए थे या जिसका आस्वादन करने के लिए आए थे उस संकीर्तन आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन से शुरू करते हैं संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम, राम, राम, राम हरे। तो ऐसा जो संकीर्तन है भक्तों को चैतन्य महाप्रभु लेते थे एक संघ में और उनके आंगन में घर के वहां घर में के जाकर उनके में कीर्तन करते थे रात्रि रात्रि के समय में में पूरे कीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे एक साल तक उन्होंने कीर्तन किया है शिवा ठाकुर ने उस कीर्तन में उनकी सेवा में सब कुछ अर्पित कर दिया था तो चैतन्य महाप्रभु एक रात्रि में अपने सारे भक्तों के साथ उनके घर में आए और घर में आकर चैतन्य महाप्रभु उद नृत्य करने लगे नाचने लगे गाने लगे भक्तों के समय जिनमें हरिदास ठाकुर आद्वित आचार्य अच्चारिया, चंद्रशेखर आचार्य आदि मुकुंद गाया करते थे और चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे नित्यानंद प्रभु भी थे तो ऐसे नाच रहे थे काफी समय बीता लगभग साढ़े तीन प्रहर बीते कई घंटे बीते तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा वो नाश्ते जा रहे हैं लेकिन उनके घर में आज एक अचानक ऐसी घटना घटित हुई थी कि की एक ही पुत्र थे उन्होंने कर दिया था उसी रात्रि में और कुछ व्याधि के कारण उस पुत्र के उनके मृत्यु हो गए थे और घर में एक कोने में घर के एक कमरे में स्त्रियों ने बहुत जोर से क्रंदन करना शुरू कर दिया था तो जब श्रीया जोर से करंदन करने लगी तो इनसे रहा नहीं गया श्रीवास ठाकुर उस कमरे में आते हैं दौड़कर और उनको डांटने लगते हैं उनको कहते हैं कि आपको भगवान के नाम की महिमा पता नहीं है जिस कृष्ण के नाम को एक बार व्यक्ति लेने मात्र से इस संसार के सागर को पार कर पाता है वो साक्षात कृष्ण हमारे घर में क्या कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कृष्ण साक्षात अवतार नहीं राष्ण्य लॉस एंजलिस में थे प्रवचन दे रहे थे तो उस समय पूछा हुतन्य चैतन्य महाप्रभु कौन है किसने कहा कृष्ण के अवतार है यह है वो है प्रभुपद ने कहा नहीं चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है कृष्ण है ना ही है कृष्ण तो ऐसे अपने पत्नी और घर के नियो को बोला कि आप नहीं जानते हा? कि जिनका नाम सुनने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है वो वैकुंठ के जो नाथ है चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में नृत्य कर रहे हैं ब्रह्मा देव उनका गुणगान करते हैं हाँ तो तुम तो क्या आप लोग क्या कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्यों बाधा क्रिएट कर रहे हो महाप्रभु नाच रहे उनके लिए क्यों पैदा कर रहे हैं तो का ऐसा था कि वो महाप्रभु को या भगवान को कभी भी जो उनके घर में कीर्तन कर रहे थे उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं छाते थे वो कहते हैं इसके जैसा मेरा सौभाग्य होता ऐसे घर में ऐसा जब कीर्तन चल रहा है ऐसे समय में शरीर त्याग करने का मेरा सौभाग्य होता तो मैं अपने जीवन को धन्य मान लेता श्रीवास ठाकुर कहते हैं इसलिए तो श्रीवास ठाकुर सारे भक्तों के मुखिया हैं। हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदागर श्रीवासादी गौरव भक्त वृंद तो ये जितने भी गौरव भक्त वृंद है जितना भी है, वर्ल्ड वाइड में, उसका हेड कौन है श्रीवास पंडित है इसलिए जो भी हेड हो उसको सोचना चाहिए हमारे हेड कौन है शिवरास ठाकुर है गौरव भक्त वृंदों के हेड है मुखिया है तो ऐसे श्रीवास ठाकुर कहते हैं यदि आपका ये जो कलरव है महाप्रभु के कान तक पहुंचा आपका रोदन आदि की आवाज तबे आजी गंगा है। मैं गंगा मैं अभी में जाकर अपना घर के बोल रहे हैं वो सारी स्त्रिया शांत हो जाती हैं है हाँ। और चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन उनके घर में हो रहा था ये सब बोलकर उनको परवाह नहीं अपने पुत्र की मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए हाँ, सब कुछ क्या करने के लिए तैयार है सब कुछ नीचावर करने के लिए तैयार है देहर जो मोर, पिलु तुवापदे, ये भावना है पूर्ण शरणागति की कि है नंद कुमार कृष्ण मेरा मन है दया है और दया से जुड़ी हुई हर चीज है शरीर के साथ बहुत बड़ी लाइन है लंबी कितनी चीजें इस शरीर के साथ सारी चीजें किससे जुड़ी हुई है शरीर से जुड़ी हुई है कोई भी चीज आप सोचो आज खुद बैठ जाओ क्या क्या जुड़ा है इस शरीर से सारे संबंधी है स्थान है, है इंस्टीट्यूट है डिग्रीज है देश है उपाधियां है सब कुछ शरीर से जुड़ा है इसलिए वो कहते हैं मेरा मन मेरा देह गेह आदि जो कि छोर अरे पिलु तुबापे नंद किशोर यदि ये सब चीजें भगवान के प्रति नहीं करते तो हैं नाचने के लिए जले जाते महाप्रभु के पास और जब समय आ गया चैतन्य महाप्रभु नाचते रहे और काफी समय तक कीर्तन चल रहा था बहुत तुम उदंड कीर्तन महाप्रभु कई घंटे नाचे रात्रि में तो अचानक चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं बल्कि जितने भक्त थे उनको पता चला था एक दूसरे के के में में कि आज यहाँ इस घर में के पुत्र ने त्याग किया है सब लोग दुखी हो रहे थे हाँ लेकिन किसी ने चैतन्य महाप्रभु को नहीं बोला था तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करके रु तो चैतन्य महाप्रभु कैसे है कि आज मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ अघटित घटित हुआ है कुछ उचित चीज नहीं हो रही है यहाँ तो कुछ तो घटना मुझे लग रहा है कि हो हो रही है, हो, हो गई है, गई तो चैतन्य महाप्रभु जैसे बोलते तो सारे भक्त कहते हैं कि हे है महाप्रभु आज श्रीवास पंडित के पुत्र ने क्या किया है शरीर त्याग दिया है तो ऐसे श्रीवास ठाकुर हा कि जब महाप्रभु को पता चला तो चैतन्य महाप्रभु गोविंद तो गोविंद कहने लगते हैं कहते कि कैसा ये शरणागत भक्त जो मेरे लिए इतना समर्पित है महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले है न संग छाड़ी मने महाप्रभु लागी महाप्रभु कहते भक्त का संग कैसे छोड़ो मैं चैतन्य महाप्रभु सोच सोच के रोने लगे, कहते कि इतना इतना भक्त है, उसका शरणागत का भाव है, पुत्र शोक का ना जाने न सब छाड़ी बके मने, कि जब पुत्र शोक को भी दूर रखा ऐसे व्यक्ति का मैं संग कैसे छोड़ सकता हूं तो महाप्रभु ने यहाँ एक चीज और भी प्रकट की थी इस वाक्य में क्या कि चैतन्य महाप्रभु इसका मतलब वो क्या नवद्वीप को छोड़कर लेने वाले हैं ये वो पहला उनका हिंट था इस लीला में तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा शिवा पंडित का इतना शरणागत की भावना है तो चैतन्य महाप्रभु गदगद हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु उस जिस बालक ने शरीर छोड़ा था उसके पास जाते हैं उसकी छाती में हाथ रखते है कि उठा वो उठ जाता है बालक बैठ जाता है ऐसे बैठा हुआ है सारे भक्त लोग देख रहे हैं जो स्त्रिया क्रंदन कर रहे थी वो भी देख रहे थी। थे चैतन्य महाप्रभु कहते हे शिशु तुम ये घर छोड़कर क्यों चले गए कहते आपकी इच्छा के कारण हे प्रभु तब इच्छा मते आपकी इच्छा के कारण क्योंकि शरीर हम छोड़ना चाहते हैं मरना चाहते हैं नहीं मरना चाहते तो भगवत इच्छा है जिसके वश में हम सब हैं जिसके कारण इस शरीर को हमें त्यागना पड़ता है छोड़ना पड़ता है तो कहते कि आपकी इच्छा थी जिसके कारण मैं इस शरीर को छोड़ गया और जितना मुझे रहना था उसको करना था जितनी मुझे इस शरीर में अनुमति थी उतने मैं रह पाया अभी मुझे पता नहीं जो भी मेरा मेरे लिए आगे कोई शरीर रखा होगा उसमें मैं जा रहा हूं कौन से माता पिता हैं इस जीवन में हर जीवन में तो हम माता पिता बदलते रहते हैं वो शिशु का, शिशु का जो था बहुत आत्मज्ञान की चर्चा करने लगा इसको सुनकर सारे लोग चकित हो जाते हैं और वो छोटा सा शिशु कहता है कि हे प्रभु मैं जहां भी जाऊँ किसी भी शरीर में मैं निवास करो लेकिन एक चीज मेरे साथ हो जाए क्या मैं कभी आपको ना भूलूं भूलू आपके चरण कमलों को ना भूलूं इसलिए जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो बड़ा बड़ा पद पाने की भी आकांक्षा नहीं रखते कि उनको ब्रह्मा शिव इंद्र आदि का पद चाहिए भक्तगत कहते हैं कि हमें कीड़े का भी जन्म मिल जाए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव के घर में मिल जाए कीड़े का जन्म और उनके नाली से जो प्रसाद बाहर निकलता है उसको खाकर जीवन यापन ऐसी भावना है के में क्यों? क्योंकि उससे कृष्ण का स्मरण अनुकूल नहीं है भक्तगण कहते हैं वो इंद्र का पद भी क्यों ना हो सारा ऐश्वर्य संपन्न जीवन भी क्यों ना हो वो हमें नहीं चाहिए कदापि नहीं चाहिए तो ये जो छोटा सा शिशु है ये बात बोलकर वहां से एक प्रकार से फिर से लेट जाता है हाँ चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक थी, है तुम जाना चाहते हो चले जाओ और फिर हाँ उन शिशु को लेकर निकलने की तैयारी करते हैं उनके आंतिक संसार के संस्कार के लिए लेकिन चैतन्य महाप्रभु निकलने से पूर्व ये जो शिवास पंडित हैं और उनके चारों भाई है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हें हमारे माता हो पिता हो और पुत्र हो श्रीवास ठाकुर क्या कहते हैं तुम्हें हमारे क्या हो माता पिता पुत्र आदि हो हम रोज बोलते कि नहीं बचपन से तुम्हे व माता छ पिता तुम्हें व तुम्हें व सखा छह ऐसा बोलते रहते हैं लेकिन इसका अनुभव नहीं है हाँ लेकिन इतना उनकी अनुभूति हो गए थे वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जहाँ आप नहीं होंगे उस स्थान में मुझे जन्म नहीं चाहिए तो हमारा चरण जनम प्रेम भक्ति रहे वो कहते जहा कहा मैं रहूं भी तो हे चैतन्य देव आपके चरण कमलों में मेरी जो भक्ति है वो बनी रहे तो चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के समय कीर्तन करते हुए बालक को ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करके घर चले जाते हैं तो कहने का तात्पर्य क्या है कोई व्यक्ति महाप्रभु के चरित्र को तभी समझ सकता है, इस निगुड़ चर्चा को तभी अनुभव आनुग, कर सकता है जब व्यक्ति क्या कर सकते क्या भावना हो उसकी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति जिसकी दृढ़ प्रेम की भावना हो आ, वही व्यक्ति वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के इस अमृतमय तो ऐसे टाइम है ना तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये जो चरित्र है आ, कई बार व्यक्ति प्रभुपाद कहा करते थे कई बार जो भक्त लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के कूदते हरी बोल हरी बोल हरि बोल प्रभुपाल कहते हैं ये ज्यादा हरि बोल नहीं चलेगा आ, जब उचित रूप से भक्तों का आश्रय लेकर शवन कीर्तन का अध्ययन सेवा उचित रूप से नहीं करोगे तो ये हरी बोल हरी बोल भी नहीं चलेगा और वही बात ऐसे नहीं की प्रभुपाद ने कही वही बात किसने कही थी गौर दत्त बाबा जी महाराज ने गौर किशोरदत्त बाबाजी महाराज कहते हैं कि कई लोग होते हैं वो चिल्लाते हैं गौरारामी गौरा गौरा महाप्रभु का हूं गौरा महाप्रभु का हूँ हाँ तो ये गौर दत्त बाबा जी महाराज कहते हैं गौरा रामी गौरा रामी मुख्य बोलने नहीं चले ये मुख से बड़बड़ाने से नहीं चलेगा उसके लिए क्या करना होगा गौरार आचार गवरारा विचार, फला फले। जब गवरांगा महाप्रभु के आचरण को समझना होगा गौरांग महाप्रभु के जो विचार है उपदेश है उनको जानना होगा तभी वास्तव में हम व्यक्ति का जो जीवन है एक प्रकार से धन्य हो सकता है तो ऐसे आचार्य जन कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाए हैं वास्तव में कृष्ण लीला से क्या है अभिन्न है जब कृष्ण लीला खत्म होती है कौन सी लीला शुरू हो जाती है चैतन्य महाप्रभु की लीला वैसे ही है आ, जैसे कोई किताब होती है तो ऑथर को कुछ अंदर इंसर्ट करना होता है बीच में लेकिन वो रह जाता है तो किताब के अंदर आखिरी एंड में वो क्या करता है परिशिष अपेंडिक्स देता है तो ये चैतन्य लीला को शास्त्र कहते हैं वो कृष्ण लीला में जो रह गया था ना वो क्या है उसकी अपेंडिक्स तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला और कृष्ण लीला एक ही है, दोनों तत्व गौरव तत्व और दूसरा कौन सा तत्व है कृष्ण तत्व क्योंकि कृष्ण लीला में दो स्वरूप है एक है स्वयं रूप रसराज कृष्ण और दूसरा है श्रीमती राधा रानी और गौरा कीला में दो स्वरूप नहीं है गौराग लीला में क्या है चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ही भोज मीन्स दोनों जब ये तनु हैं राधा कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु है हाँ तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है कृष्ण के लीलाओं में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं भागवते कवि गोसाई की द्वापर युग में जिनको नंद ना नंद महाराज के पुत्र कहकर संबोधित किया जाता था आ, या भागवत जिनको नंद महाराज के पुत्र कहकर संबोधित करता है वही नंद महाराज के पुत्र सही कृष्ण चैतन्य है वही कृष्ण अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। कोई आदत नहीं है चैतन्य भागवत में एक और एक लीला आती है कि चैतन्य महाप्रभु की जो मदर है माँ है उनका नाम क्या था सची माता तो ये जो सची माता है हा, एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु को कहती है निती है, कि है मैंने कल रात्रि में एक स्वप्न देखा तो कहती क्या स्वप्न देखा है कहते कि मैंने ये देखा कि हमारे घर में जो कृष्ण बलराम के विग्रह है उनके घर में कृष्ण बलराम है ना क्या जगन्नाथ बलराम सुभद्र एक्स्ट्रा तो वहां कृष्ण बलराम के विग्रह थे तो कहते हैं जो कृष्ण बलराम हैं, उनको मैं भोग लगा रहे थे और वहां आप दोनों भी वहां उपस्थित थे दोनों कौन गौरता है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो उनमें से आप दोनों क्या कर रहे थे वो दोनों और आप दोनों लड़ाई कर रहे थे आपस में झगड़ रहे थे जब ये भोग वहां आ गया तो यह नित्यानंद कहता है उसने वो जैसे ही वो बल कृष्ण ने खाना शुरू किया बलराम दोनों ने तो नित्यानंद प्रभु आ, उनको कहते अरे ये आप लोगों के लिए नहीं है ये तो मेरे दौर, महाप्रभु के लिए है, आप दोनों सिंहासन खाली करो आवे हाँ ये नित्यानंद प्रभु कृष्ण बलराम को कहते हैं तो ये सचि माता कहती है मैंने क्या किया था सपने में आप दोनों को भी छोटे रूप में देखा था बाल्य रूप में और वो दोनों भी क्या थे छोटे ही थे वो दोनों के सामने भोग आ गया था खाना मतलब ग्रहण करना शुरू ही कर रहे थे तो ये नित्यानंद कहता है कि आपको खाने का अधिकार नहीं है ये जितना भी भोगा है ना इसको किसका अधिकार है गौरा तो महाप्रभु का है, निमाई का है अभी। क्योंकि आपके दिन चले गए ये द्वापर चला गया अभी अल्टर खाली करो अभी किसके दिन आ गए कलियुगा में चैतन्य गौर क्यों गौरवित महाप्रभु चैतन्य के दिन आ गए तो तो ऐसे आप तो तो आप दोनों तो दोनों की लड़ाई हो रही थी उनको उठा के बाहर निकाल रहे थे वो कह रहे थे सचिव माता कहते कि आपने बलराम को पकड़ा था आज उन्होंने कृष्ण को पकड़ कर लेके जा रहे थे बाहर हाँ तो फिर मेरा जो सपना है टूट जाता है तो ये नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुझे लग रहा है नित्यानंद को भूख लगी होगी और ऐसा लगता है हाँ तो सचि माता ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों आ गए उनके घर में दोनों ही थे सचिव माता ने कई सारा प्रसाद बनाया और जब इनको सर्व करने लगी घर में और फिर किचन में और कुछ लाने गई तो बाहर आके देखती तो क्या है कि ये दोनों जो गौर गौरव हैं वो क्या बन जाते हैं कृष्ण बलराम ये देखकर ही चैतन्य महाप्रभु पानी आदि डालकर उनको उठाते हैं क्या, क्या हुआ क्या हुआ सची माता के लिए कुछ नहीं हुआ मुझे वो जान गई कि मेरे घर में यह दोनों कौन है कलियुगा में कृष्ण बलराम एक प्रकार से अवतरित हो गए हैं तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, ये दोनों क्या हैं कृष्ण बलराम से अभिन्न हैं। अभिनन है भागवत गाय से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाए ये वही है हा? तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ विशेष उनका प्राकत्य है इसलिए चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है राधा कृष्ण प्रणय पुरा देह विक्रेद राधा कृष्ण अभी एक हो गए हैं चैतन प्रकट बधना क्या ऐसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका प्राकट्य हुआ है और क्या हुआ है राधा भाव दुति सुविलित ऐसी कृष्णा धारण करके आ जाते हैं कलयुगा में प्रकट हो जाते हैं तो इसी को ही चैतन्य चरितम में बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है बल्कि शास्त्र कहते हैं वर्णन आता है दो भक्तों के बीच में संवाद है चैतन्य मंगल में मुरारी गुप्ता और दामोदर पंडित ये मुरारी गुप्ता को दामोदर पंडित कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो कृष्ण अपना श्याम वर्ण त्याग कर गौरवर्ण के क्यों बने और क्यों इतना कीर्तन करते हैं लोटपट हो जाते हैं अपने शरीर में सारे धूल लगाते हैं और अपना नवदिन का वेश नागर वेश को छोड़कर देश देश में भ्रमण करके क्यों उन्होंने सन्यास वेश चैतन्य महाप्रभु ने धारण किया क्यों घर घर में जाकर भिक्षा मांग रहे हैं और क्या भिक्षा मांग रहे हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा तो कहते कृष्ण को क्या जरूरत थी इतना सब करने की लोगों के घरों में जाकर यह स्वरूप क्यों धारण किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का तो वो वर्णन करते हैं अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं मुरारी गुप्ता कहते हैं, यही चीज एक बार नारद मुनि ने सोची थी नारद मुनि ने सोचा जब कलियुग की शुरुआत हुई थी नारद मुनि सोचते कि कली रूपी सर्प सारे कलियुवा के जीवों को जकड़ रहा है उनको निगल रहा है ऐसे जीवों का कैसे उद्धार हो सकता है कैसे धर्म की स्थापना हो सकती है तो नारद मुनि ने व्रत लिया मानो बीड़ा उठाया हो नारद मुनि कहते हैं कृष्ण दास प्रभु यदुराय यदि मैं अपने आप को कृष्ण दास कहलाता हूं या कहता हूं तो मैं क्या करके रखूंगा यदु के जो नाथ है यदुराय कृष्ण को इस जगत में अवतरित करके रखूंगा कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है हम सोचते मॉल तक पहुंच के दिखाऊंगा हमारी प्रसाद को प्रकट करके दिखाऊंगा तो लेकिन यहाँ कहते भगवान को यहाँ लाके दिखाऊंगा इतनी उन्होंने बेड़ा उठाया था और निकल पड़े ना इसलिए नारद मुनि कोई को पूछता था हाँ तो वो हमेशा बोलते थे आपका परिचय क्या है कोई नारद को पूछता है दास वो कहते थे दासो हम ऐसे कुछ कहते हैं वो कहते हैं कि मैं वासुदेव का दास हूं कभी भी अपना परिचय देते नारद तो हमेशा बोलते मैं किसका दास हूं भगवान वासुदेव कृष्ण का दास हूं वो कभी भूलते नहीं हैं तो ऐसे नारद मुनि जब गए तो उस समय भगवान महा थे द्वारका में थे वहा जाते तो उस समय द्वारका में कृष्णा रा, उस रात्रि में सत्य के घर में रुके थे और सुबह सुबह निकल रहे थे सत्य के घर से हर कहा निकल रहे थे रुक्मिणी के घर में जाने वाले थे महल में तो रुक्मिणी के महल में जाने वाले थे तो रुक्मिणी को आती आनंद हो रहा था रुक्मिणी ने बहुत सारी उनके स्वागत के लिए तैयारियां की थी सुगंध जल आदि सबको चैरेंज किया था और भगवान सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं जैसे कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो जो रुक्मी देवी है वो उनको आसन प्रदान करती है उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करती है, और भगवान के चरण कमलों को देखकर रोना शुरू करती है रोना ही नहीं भगवान के चरण कमलों को जैसे उन्होंने पाद प्रक्षालन किया वो चरण कमलों को उठाती है और अपने छाती में लगाती है और उनको निहारती है उन चरण कमलों को भगवान के चरण कमलों को निहारते हुए रुक्मिनी देवी रो पड़ती हैं इतने रोने लगी अनावर हो गए थे आंखों से भे रही है बैठे है चरण किसके हाथों में देकर रुक्मिणी देवी के और रुक्मिणी देवी उन चरणों को देखकर रोते जा रही है रोती जा रही है रोती जा रही है, है। कृष्ण सोचने लगे कृष्ण सोचते हैं कि हे रुक्मिणी देवी तुम इतना अधिक क्रंदन क्यों कर रही हो क्या है तुम्हारे क्रंदन का कारण तो रुक्मिणी कहती है वो आप नहीं समझ पाओगे मेरा हृदय कठिन हो सकता है लेकिन फिर भी आप मेरे प्राण नाथ हो रुक्मिणी कहती है कि आपको कि आपके चरणों में इतनी मधुरता है कि जिसकी सेवा करने के लिए ब्रह्मा शिव आदि भी पागल हो जाते हैं और इतना ही नहीं आपके चरण कमलों में इतना अत्यधिक आनंद है कि जिसकी सेवा करने के लिए जो व्यक्ति अपने धन ऐश्वर्य परिवार सबको क्या करता है त्याग देता है तो ऐसा इतना चरणों का गुणगान कर रहे थे तो कहती है कि आप कदापि नहीं समझ पाओगे हाँ, आपके चरणों में क्या है चरणों की सेवा करने में कितना आनंद है वो आप नहीं कदापि समझ पाओगे या जो वक्त आपके चरणों की सेवा में लगा है उसके हृदय को कदापि नहीं पहचान पाओगे तो ये सुनकर कृष्ण आश्चर्यचक के जागो जाते हैं विस्मित हो जाते हैं, हैं। मानो उनको शौक लगा हो कृष्ण कहते हैं मुझे तो सर्वज्ञ कहा गया है कोई ऐसी चीज है नहीं है इस जगत में जिससे मैं ज्ञाता नहीं हूं क्या बोल दिया तुमने पहली बार ऐसी चीज जो मुझे आप कहती हो कि आपको ज्ञात नहीं है वास्तव में कृष्ण समझ गए कि मुझे वो चीज ज्ञात नहीं है आज तक जो भक्त उनकी सेवा करके आनंद अनुभव करता है हाँ उससे भगवान अपरिचित है तो कृष्ण को कृष्ण कहते हैं कि हे रुक्मी बोलते जाओ बोलते जा रहा बोलते जाओ मेरा ये सब चीजों को सुनने के लिए खींचा जा रहा है बोलो बोलो बोलो बोलती है है कहती कि वास्तव में आप कब समझ पाओगे रुक्मिनी कहती है जदि राधा बाबर करे आरोपन तब से जानी प्रेम रुक्मिनी कहती है कि यदि राधा रानी के प्रेम की भावना को अपने हृदय में डालोगे ना तभी योग्यता आएगी तुम्हारे तुम्हारे अंदर अंदर आपके ने बोला होगा आपके अंदर आएगी योग्यता समझने समझने की की एक भक्त के को योग्यता तभी आएगी जब राधा रानी का हृदय हृदय चेंज करते ना हर ऐसे तो ही जो कृष्ण को रुक्मिनी देवी कहती है कि आपको हृदय परिवर्तन करना होगा कृष्ण सोचने लगते हैं कृष्ण क्या करते एकांत में बैठ जाते हैं कृष्ण कहते हैं ये क्या बोलते हैं रुक्मिनी का दिमाग सही है कि नहीं चेक करता हूं साधु गुरु शास्त्र फिर कृष्ण एकांत में बैठ जाते हैं कृष्ण एकांत में जब बैठते हैं तो सारे शास्त्रों को बुला लेते हैं हे सानवेद ऋग्वेद यजुर्वेद आ जाओ मेरे सामने भागवत तुम भी आ जाओ सारे ग्रंथों को बुला दिया सारे ग्रंथ मूर्तिमान स्वरूप है सबका ऐसे नहीं कि किताब के फॉर्म में फाड़ देंगे तो नष्ट हो जाएंगे नहीं ये सारे ग्रंथ कैसे वैदिक ग्रंथ परिफाइड है सारे आपके खड़े हो गए कृष्ण कहने लगे कि मैं ये सोच रहा हूं कब से कि मुझ में कुछ कमी है कमी है कमी है, कमी है। क्या है वो कमी हाँ कौन बता सकता है मुझे तो जैसे ही सारे भगवान कहते मैं परम हूं। परम नियंता ईश्वर जितने भी गुणगान करना भगवान ने सारा कर दिया। कहते फिर भी मैं कमी महसूस कर रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या कमी है जो हाँ कौन है जो मुझे बता सकता है किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कृष्ण के आगे उनकी कमी दिखाने की अभी मानो कोई महाराज है और गुरु महाराज कहेंगे बताए कहेंगे उत्पन्न हुए हैं वेद उपनिषद ये सारे ग्रंथ वो खड़े हैं और भगवान की कमी क्या वो दिखाएंगे लेकिन एक ग्रंथ किससे नहीं डरता और वो कौन है श्रीमद भागवतम इसलिए भागवतम की विशेषता क्या है जानते आप? वो नहीं करता किसी की। भागवतम सत्य बोलता है, इसलिए भागवत पढ़ोगे इतने सारे उसके आख्यान और कई प्रसंग है मानव काटे चुभ रहे हैं क्या जरूरत है इतना कठोर बोलने की भागवत इतना चिल्ला चिल्ला के बोलता है हमें झकझोर कर देता है हिला देता है इतना कठोर है भागवत नग न सत्य है क्योंकि इसका उसी के लिए हुआ है इसलिए तो भक्ति ठाकुर से पूछा भागवतम का क्या है कहते हैं भागवत किसी को कृष्ण प्रेम के अलावा कोई और चीज मांगने की अनुमति प्रदान नहीं करता ये भागवतम के सौंद भागवतम का सौंदर्य है तो ऐसा भागवतम खड़ा हो गया और भागवतम खड़ा होकर क्या कहता है भगवान कृष्ण से कहता है कि भागवतम बोलता है आपके प्रति जो भक्त के हृदय में प्रेम की भावना है या भक्त जो प्रेम की भावना अनुभव करते आपके प्रति हा वो आप अनुभव नहीं कर पाते नहीं कर पा सकते वो उसकी आपके अंदर कभी है हाँ तो ये जब सुना तो कृष्ण शांत हो जाते हैं भागवतम के आगे बोलते ही नहीं है कृष्ण सोचते हैं कि बताओ उपाय क्या है क्या करने से मैं समझ पाऊंगा कहते जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है उसके चरण धूलि को लेकर हे कृष्णा, आपको अभिषेक करना पड़ेगा कहा बोला है भागवतम में पांचवें स्कन में महाकाल रजोभिषेकम हम हाँ, उनके ही शब्दों से उनको घायल कर रहा है भागवत को कहता है कृष्ण आपको महत भक्तों के के के के चरणों से करना होगा तब आप वास्तव में भगवान के उन्नत भक्त के को समझ सकते हो या की भावना को अपने हृदय में क्या कर सकते हो डाल सकते हो इसलिए भक्त बनने की भी यही योग्यता है भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगे न पड़े भक्तों के संग में आकर आप भगवान के भक्तों के अनुगत होकर उनके चरणी को सेवा करने की भावना को अपने हृदय में धारण करेंगे ना तब ये जो भक्ति की भावना है से हमारे हृदय में प्रकट होगी अन्यता नहीं इसलिए तो हमारी ये संप्रदाय है गोपिल भरतुर पद कमलोर दास दासानु दास बोस बोसानु बोस नहीं आ, दासुं के दासुं का दास होगा तभी तो समझ सकते भगवत भक्ति या भगवान को वो को इसलिए कृष्ण कृष्ण कहा आपको उन्नत भक्त उनके चरण धुली से अविश्य करना होगा फिर कृष्ण फिर से एक कोने में जाते हैं आपके ने पहले तो यहाँ बैठे थे सारे सबको बुला के उन्होंने पूरा उनका चरित्र खोल दिया असलियत बता दी अभी कृष्ण एकांत में बैठ जाते हैं फिर कृष्ण एकांत में सोचते कैसा संभव ये? भी वैसे ही बोल रही है। ये रुक्मिणी भी थोड़ा तो क्या बोला था राधा रानी का हृदय को धारण करोगे तभी होगा तो अभी राधा रानी के गुरुओं को सोचने लगते कृष्णा क्या सोचते है खैते में पूर्ण रसराज वो रस की खान है आनंद का सागर हो आनंद घन हो आनंद घन मूर्ति हो और वो कहते हैं है, है है आनंद है, मैं आनंदित हूं इसलिए त्रिभुवन आनंदित होता है फिर इस संसार में कौन है जो मुझे आनंद दे सकता है तो भगवान फिर किसकी याद आती है उनको श्रीमती राधा राणी की भगवान इन पांच इंद्रियों के विषो के बारे में सोचने लगते हैं भगवान कहते जो रूप है मेरा रूप कैसे है विशेष करोड़ों करोड़ों कामदेवों के रूपों को भी परास्त करने वाला मेरा अतुलनीय सौंदर्य है वो कहते लेकिन इतना होने के बावजूद भी मेरे नेत्र किसको देखना चाहते हैं राधा रानी को देखना चाहते मीन कमी है कि नहीं मेरे कृष्णा भी सोचने लगे कृष्ण फिर सोचते हैं अरे शब्द को ही ले लो ना कृष्ण कहते मैं अपनी बासुरी के तान छेड़ देता हूं त्रिभुवन सब पिघलने लगता है बछड़े दूध पीती है गाय का दूध पीती तो वैसे बंद करके रह जाती हैं। यमुना जब बहती है, है, तो है, है। उस, उस को को यहाँ से माले जाना है तो क्या करते थे कृष्ण बाजाना बस तिर हो जाते थे बच्चे सब गवे उधर जाते थे आते थे ये सब चीजें थी हाँ तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मोर वंशी आकर्ष है त्रिभुवन हाँ लेकिन राधा हरे हमारा श्रवन मेरे बंशी से सब आकर्षित होते हैं लेकिन मेरे कान भी आकर्षित हो जाते हैं किसके वचन सुनने के लिए राधा रानी के वचन सुनने के लिए फिर कृष्ण कहते हैं मेरे हाँ, कि मेरे गंध से ही सारा जगत सुगंधित है हा लेकिन हाँ, राधा रानी का जो ग्रंथ है उसकी ओर भी मेरा मन क्या करता है आकृष्ट हो जाता है मोहित हो जाता है फिर भगवान रस के बारे में सोचने लगे कहते सृष्टि में मेरे कारण ही सृष्टि रसों से परिपूर्ण है लेकिन राधा रानी के आधराव्रत के लिए हा मैं दौड़ता हूं फिर भगवान सोचने लगते हैं मेरा स्पर्श कोटिंदु शीतल करोड़ो करोड़ों चंद्रमाओं के समान हम हाँ मेरा स्पर्श क्या है शीतलता प्रदान करता है लेकिन राधा रानी का जो स्पर्श है वो मुझसे भी अधिक शीतल है तो भगवान ये सारा सोच रहे थे और सोच रहे थे कितना अधिक प्रेम है इस राधा रानी के हृदय में वो कहते हैं वो तो बहुत मुझसे अधिक आनंदित रहती है हम कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी को बासों की रगड़ जब होती है आपस में बास एक दूसरे से टकराते हैं उसकी आवाज होती है तो उसको वो बंसी ध्वनी समझ लेती है क्या समझ लेती है और वो सुनकी चेतना से मुग्ध होकर मंत्र मुग्ध हो जाती है स्तब्ध हो जाती है मतलब तो कितनी उसकी चेतना कृष्ण के लिए लालयित है है तमाम पुरुष को मुझे समझ कर, उसका आलिखन करती है और मेरे रूप को देख के मूर्छित हो जाती है इतना उसका अनुराग है और मेरे देह से वायु बहती है और उसके नजदीक वायु आती है कहते राधा रानी को इतना अधिक प्रेम है तो कहते पॉसिबल नहीं है समझना मुझे क्या करना होगा राधा रानी के जो भाव है उसको अंगीकार करना होगा उनके हृदय को स्वीकार करना होगा भगवान कृष्ण के अंदर लोभ उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है लो कि हा मुझे राधा रानी के भाव को स्वीकार करना है एक भक्त का भाव स्वीकार करना है इसलिए चैतन्य चरितमृत कहता है श्री राधा प्रणय महिमा की दृश्यो वेव स्वाध्यो येनादुत मधुरी दृशो वा मदी यहा सिंधु तो कहते हैं आप भगवान के ये तीन लोग उनके अंदर जागृत हो गए क्या समझने के लिए वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए तीन चीजों को समझने के लिए क्या है वो तीन चीजें पहली चीज़ वो कहते हैं श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्य राधा रानी का प्रेम क्या चीज है या राधा रानी की प्रेम की महानता क्या है उसको जानने के लिए कृष्ण क्या बन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु और दूसरी चीज क्या जानना चाहते हैं कृष्णा ये ना स्वाध्य अद्भुत मधुरिमा की दृश्यों की राधा रानी के नहीं मेरे रूप माधुरी क्या है हा? उसका अर्थ है कि मेरे रूप को देखकर राधा रानी कितना आस्वादन करती है अपने स्वरूप माधुरी को भी भगवान समझना चाहते थे ये तो बहुत सारे विस्तृत वर्णन हो सकता है हाँ समय का अभाव है तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपना स्वरूप इतने सुंदर है कृष्ण एक बार द्वारका में निकल रहे थे बाहर तो एक पिलर था, पिलर था में देखा डर डर गए गए चिल्लाने लगे कहते चमत्कार पुरुष कहते ये चमत्कारी पुरुष कौन है किसको देखा था कृष्ण ने स्वयं को ही देखा कहते कौन है ये चमत्कारी पुरुष तो इस प्रकार से ये दूसरी चीज जानना चाहते थे और तीसरी चीज क्या है सौख्यम दर्शन मतलब मेरी सेवा करके राजा रानी को क्या सुख की अनुभूति होती है उसको जानने के लिए के लिए हम महाप्रभु रूप में क्या होते हैं प्रकट हो जाते हैं हाँ तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का प्राकट्य होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं राजा रानी का भाव को धारण करते हैं मतलब एक भक्त का भाव धारण करते हैं और अपना जो वर्ण है वो उसको त्याग देते हैं और कौन सा वर्ण धारण करते हैं वर्ण तो इसलिए आचार्य आचार्यगर कहते जब ये चरण धूलि का जब अभिषेक हो गया ना कृष्ण के ऊपर पहले वो काला चांद थे कौन से चांद थे तो वहां क्या है राधा काला चांद जी आ? वहां विग्रह का नाम है वो काला चांद है लेकिन जैसे ही चरण धूलि से अभिषेक हो गया उस काला चांद का वो काला चांद क्या बने गौराचंद्र के तो गौरा बने गौरा महाप्रभु बने तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु कई अमृतमय चरित्र हैं और जिनका प्राकट्य विशेष रूप से हुआ है सारे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए तो हम कल भी समेत हो गया है कल इस कथा को हम कंटिन्यू करेंगे और भगवत चर्चा का और अधिक आ, कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण गौर पूर्णिमा महामहोत्सव समेद गौरवृंद केय गौर yeah. प्रेमनंदे yeah.